कि टिप्पण चल रहा था उसको पूरा करते हैं टिप्पण में त्रिदंडी की व्याख्या हमने मनुस्मृति के आधार पर देख लिए थे उसी में आगे अब ऋतुगमन के बारे बोल रहा है अत्रादि दमनम में वाघादि दंड त्र विवक्षित दमन च निषिद्ध निवर्धनम श्लोक पढ़े थे उसके आगे कि वाघादिग का दमन का ही नाम वाघादि दंड दि का दमन करना ही वाघ आदि का दंड यह विवक्ष और दमन क्या है निश्चित के प्रति प्रवृत्ति को रोकना व्यर्थ वार्तालाप करना गपशप मारना कटाश प्रवचन करना वाणी का दुरुपयोग है भगवान की चर्चा करो शास्त्र की चर्चा करो इसके लिए वाणी भगवान का सूत्र पाठ करो न्यूनतम लौकिक व्यवहार का प्रयोग होना चाहिए और उसमें भी सब प्रयोजन होना चाहिए व्यर्थ को इसे निषिद्ध में प्र... निवर्तन का नाम ही दमन है एवं वाघाधिक का दन... दमन करने का नाम ही त्रिदंडी का धर्म है सन्यासी का धर्म है और गृहस्थी में क्या आ रहा है ऋतुम तो अदमनमन क्या है दमन वहां इंद्र का प्रयोग हो रहा है धर्म। और नहीं दृष्टांत समझा रहे यथा तत्व तर्थ उससे भी गृह धर्म क्या है वो समझा रहे ऋतुकार भार्य संगम गृहस्त धर्मत्व ऋदौ भारे कहते हैं के पश्चात जो है भार्या के साथ संगम करना चाहिए ऐसे ग्रस्तों के लिए धर्म है।, है वेद मंत्र है मुपेया अतएव आनंद कार्य का शुद्ध परम ज्ञान और कर्मो का विषय नहीं हो सकता वृद्धत् ऋतु धर्म के समान भी एक कर्तृकत्व पूर्व पक्ष कह सकता है क्रमेण एक तो सकता है पहले ग्रस्ताश्रम में था बाद में सन्यासी हो जाएगा तो पहले ऋतु और उसके बाद में त्रिदंडी भी हो सकता है उठ करके ग्रस्त आश्रम से यदि कोई संन्यासर चला जाएगा तो क्रम से हो कि नहीं कर्म और समुच्छय क्रम समुच्छय नहीं होगा एक परस्पर होने से दमन दमन विरुद्ध होने से एक कालावच्छेद एक व्यक्ति दोनों का अधिकारी नहीं हो सकता है ये बात तुम्हें तो मान लिया लेकिन पूर्व को शिक्षेत होता है जैसे आपने दृष्टांत दिया ऋतु धर्म और त्रम उसके अनुसार लगता है क्रम समुच्चे तो हो सकता है कर्म और ज्ञान का क्रमेण एक कर्त न ये भी नहीं सकता विशिष्ट रूप भेदादि भिन्न अधिकार विशिष्ट रूप भेदादि इस व्यक्तिमात्र विशेषण भेदे न्यक्ति वाले है कि विशेषण भेद से भी विशिष्ट भेद हो जाता है व्यक्ति वही है विशेषण भेद से विशिष्ट भेद हो जैसे कि पाचक अध्यापक अब आदमी तो भोजन मना रहा है तो पाचक हो गया पढ़ा रहा है तो व्यवहार में फर्क तो हो, हो, तो तो है हो तो में जाता है सारिथित फर्क हो जाता है इसे कहते हैं व्यक्ति मात्र के भी विशेषण विशिष्ट भेद विशिष्ट और भेदात नहीं करता और शास्त्र विहिता ही धर्म आचाराश्च विशेषण ये तो लौकिक दृष्टान पाचक्रम अध्यापक शास्त्र में क्या होता है जो शास्त्र विहित जो धर्म है और शास्त्र जो आचार है वही आचार विचार और धर्म ही विशेषण हो गया व्यक्ति का इसलिए बार बार क्या कहते हैं वर्णाश्रम धर्म ये विशेषण है व्यक्ति का इन विशेषणों के कारण से व्यक्ति व्यक्ति से एक दूसरे से भिन्न हो जाता कौन किस शास्त्र शास्त्र किस धर्म को अपनाया है और शास्त्र कहती तो किन आचारों को ग्रहण किया है अपने आचरण में उन पर व्यक्ति व्यक्ति में भेद हो गया यह था दिया विशेषणा वेश वेशभेदो पित था जैसे वेश भेद से भी व्यक्ति में भेद हो गया लौकिक एकदम दृष्टांत तद्वत समझ लेना और दूसरी बात है एक देशी का शंका है मूल में बातें वही यानगिरी योक ज्ञानकर्मणों वेद विहित शुद्धि साम्या पूर्व परिषद क्या नाम है ज्ञान भी ईशावासी उपनिषद के द्वारा विहित है कुर कर्म भी इसी उपनिषद से विहित है दोनों ही वेद विहित हुआ ना वेद विहित तो तुल्य है और शुद्धि साम्यता भी तुल्य तु है उसमें भी जो, जो शुद्धि आवश्यक है कर्म का कर्माधिकार के लिए भी कोई साधारण काम है क्या समय समय पर सारा संस्कार सारे संस्कार, जाना चाहिए। सारे संस्कार हो जाए जात पुत्र आई तो अग्नि आदान भी करेगा जात पुत्र होना चाहिए दुनिया भर वहां भी नियम उन सबसे शुद्ध हो तो इसलिए कवि कालिदास है रघुवंश लिखते हैं कैसे तो राम वंश आ जन्म शुद्धाना पहला कहते हैं आ जन्म शुद्धा आ जन्म मतलब क्या पैदा होने से नहीं जन्म प्रथम जन्म क्या है साहब कहा था जब पुरुष स्त्री में बीच बो देता है वो गर्भाधान जो संस्कार हुआ वो पहला जन्म है जीव वो पहला संस्कार है उस जीव का वहां से शुद्धि है मैंने वो भी गलत मुहूर्त में संबंध नहीं किया था कभी ऐसा वंश जिन्होंने पति पत्नी और कुंडली को देखकर देख करके संस्कार के लिए विधित जो मुहूर्त है उन्हीं मुहूर्तों में संबंध किया उन्हीं नक्षत्रों में नीथियों में न सम्बन्ध किया अन्यथा पति पत्नी का भी संबंध ही नहीं किया ऐसा पवित्र पुलिस तो जन्म शुद्धाना महाभार व्याख्या मल्लिक नाथ बहुत जबरदस्त इस तो इसलिए कहते हैं कि देखो जो इस प्रकार का है तो शुद्धित्व तो साम्य हुआ ना आप या अंतकर्ण शुद्धि कहते हो ज्ञान अधिकार में और वो आपने दूसरे प्रकार की शुद्धि वर्णन कर रहे हैं शुद्धि समान है ठीक दोनों वेद विहित भी है अविरुद्ध मानना चाहिए पूर्व पक्ष कहता है ज्ञान कर्म और वेद ही विहित नंबर एक हेतु तो, दूसरी हेतु तो शुद्धि साम्या विरोध हो असिध आप बार विरोध कहते हो वो असिद इतिशा यह तुम्हारी आशंका नहीं है में थोड़ा सा एक ग्रंथोशी ने कहा है शंका कटाक्षेति तो दोनों चौद्या शुद्धिस्म्या विहित पापा अजनकुदि हैदनकनीय कोई अतएव शुद्ध है विप्रशूद्र युगप और ये भले युगपत एक कट, एक कट पे अधिकरण बैठना विरोध है गलत है इन दो ब्राह्मण बैठ जाए तो गलत है तो इसी प्रकार से है दो शुद्ध है ना दोनों बाद और दोनों वेद विहित है दोनों एक साथ करने में क्या समस्या आपको इससे करो दो ब्राह्मण एक चेटा में बैठने में कोई विरोध नहीं है ब्राह्मण शुद्ध एकाधिकार बैठना विरोध भले ही है इसी प्रकार यहाँ पर भी अत्यंत मानूंगा जब, जब दोनों शुद्ध भी है शुद तो अतएव दोनों को एक साथ अनुष्ठान करना चाहिए या क्रम से अनुष्ठान करना चाहो सा समुच्छय अब क्रम समुच्छय एक नेता तो मानना ही चाहिए ज्ञान और कर्म का बीच में यह जब पूर्व पक्ष ने कहा तो सिद्धांत के तथा ये नहीं हो सकता क्यों ऋतुगमन त्रिदंड धर्म और विरोध प्रसंग आते हैं जो भी दोनों के लिए समान विधत है ना त्रिदंडी भी वेद विहित है त्रिदंड ऋतुगमन भी वेद विहित है दोनों ही शुद्धों के लिए विधत है ना गृहस्थ भी अपने आप में शुद्ध है सन्यासी भी अपने आप में शुद्ध है तो शुद्धों के लिए तुम्हारा वेदवी तत्व रूप हेतु और उभय शुद्धत्व रूप हेतु दोनों इसमें भी दोनों में ऋतुगमन और त्रिदंड में रेवि दोनों साथ समीक्षा करो एक क्रम समीक्षा करो इसलिए जिस प्रकार से आप ऋतु दंडित परस्पर विरोध मानते हो भले दोनों वेद विहित है दोनों शुद्धता के लिए है, उसके बावजूद भी, है। कर्मे भी मानना चाहिए तद उभयम कस्य उन दोनों को एक के प्रति विधान नहीं हुआ तब कद्धांति क्यों तुल्यम तुल्य प्रतिषेदात क्योंकि जो है दोनों को दोनों को एक व्यक्ति के लिए भीत नहीं है तुल्यम यहां पर भी तुल्य है यहां भी तो निषेध हो रहा है तुचित छेद यह न कर्मणा इसलिए वहां समुचय नहीं हो सकता तो यहां भी समुचय नहीं हो सकता यहां भी तो निषेध है न कर्म न कर्मणा न प्रजया अनुध्यान बहुन शब्दान इत्यादि समान प्रतिषेदी को प्रतिषेध किया वैसे यहाँ पर निषेध कर प्रजया निषेध कर रहा अतएव वा, जैसे वहां उन दोनों का भी चरुगमन और त्रिदंडित्व का सह समुचय क्रम समुचय नहीं हो सकता उसे ज्ञान कर्म का भी सह समुचय क्रम नहीं हो सकता इसमें है सा? आ, ये इसमें भी भी भी आया था आपके में में में गया है आएगा अच्छा एक एकदेशी तुम्हें विचार सिद्धांति उतमचार एकदेशी उद्धर तीन उन दोनों को एक नहीं है तुल्य में प्रेदाप किंतु पृछेद एक सभी शुद्धत्म हेतु क्रिएत भाव तुल्यमेत ज्ञान एकवीतभा विशेषा सिद्ध भाव क्या प्रचेदेत्रदंडिना मैथुन निषेधादितर्थ तथा ऋतुगमनाव तमुचय ऋतुमना समुचय नहीं होता उसी प्रकार यहाँ पर भी न कर्मण इत निषेध हो जाते यहाँ भी समुचय नहीं होगा न समुच्छे ज्ञान न कर्म निषेध कर्म न ज्ञान निषेधी को शंका कर सकता है तो एक ज्ञानी को कर्म निषेध नहीं हुआ और कर्मी को ज्ञान का निषेध नहीं है नई कवि तत्व भावना एक विभाव या नहीं है इसलिए दोनों को होना चाहिए तो नहीं अक्षतम नई कवि तत्व ज्ञान कर्मणो हो ये हो नहीं सकता क्यूंकि जो साफ साफ लिख दिया है न कर्मणा न प्रजया करके साफ ज्ञानी के लिए निषेध कर दिया अतः कर्म का साफ ज्ञानी का ज्ञान अधिकार में सब सबोच कर्म या सह नहीं हो सकता है क्रम संन्यास है लेकिन क्रम संन्यास का तात्पर्य यह नहीं होता है कर्म और ज्ञान का सबोच हो जाता आगी आगी। भी क्रम सन्यास में भी क्र... कर्म त्यागुरु क्रम संन्यास कर्म समुच्छेपुर क्रम सन्यास नहीं है ये अंतर प्रकटना है ना वो चला कि यही शब्दावली प्रयोग करते ही लोग जैसा क्रम संन्यास है तो क्रम समुच्छे भी कर डालो अरे नहीं नहीं, नहीं, नहीं नहीं हम क्रम सन्यास मानेंगे लेकिन कर्म त्यागुरु क्रम संन्यास मानेंगे कर्म समुच्छेपुर क्रम संन्यास नहीं माने दोनों बहुत फर्क है ना डिफरेंस इसलिए कहता है ज्ञान कर्म में भी इसलिए समुच्छय नहीं हो सकता क्योंकि प्रतिषेध यहां पर भी है इसलिए त्रिचंडी को मैथुर आदि का प्रतिषेध है इसलिए भी कर्म का प्रतिषेध है यहाँ पर वापस आमगिरी केवल कर्म से निषेध दिए न चाच्यम केवल कर्मशिव निषेधा भी नहीं कर सकते हो केवल पद व्यवच्छेदी सब बोल देना आगे बहुत सारे और दूसरे में तो न धने न भी बोल दिया और यहाँ पर भी धन का निषेध कर दिया यहाँ पर भी और धन के बिना क्या कर्म करेगा आदमी कोई भी कर्म है किसी भी कर्म कांड में धन तो चाहिए ना सामग्री कहां से लाओगे और पंडित को दक्षिणा भी देना पड़ेगा बिना धन का कोई कर्म हो नहीं सकता और भिक्षा तो बिना धन का हो सकता है है ना भिक्षा मांगने के लिए पैसा जरूरत हाँ है क्या हाथ फैलाना है तो नारायण हरि बोलना है मिलेगा माल <laughs> इसे दोनों में अंतर है वहां धन निषेध कर्म निषेध है सकल साधनों का निषेध कर दिया कर्म साधनों का सब निषेध कर दिया इसे केवल कर्म निषेधा विधि तो आज तक कभी भी किसी मंत्र से सिद्ध नहीं हो पाया है तस्मात न समुच्छे तात्पर्य मंत्री त्या इसे दोनों मंत्रों का समुच्चय में कोई तात्पर्य नहीं है यह सिद्धांत ने निष्कर्ष दे दिया और इस परिस समाप्त करते हुए करें पूर्वेण मंत्रेण सन्यासी द्वितीय अशक्त से कर्मिष्ठा इसलिए पहला जो पूर्व मंत्र बने पहला मंत्र सुपरिषद का उसमें ज्ञान ज्ञान कर्मो में से जो आपने कथन किया तो उसमें से सन्यासी को ज्ञान निष्ठा कथन किया है और दूसरे मंत्र के द्वारा क्या किया जो ज्ञान अशक्त है ऐसा जो उन लोगों को कर्म कह कर दिया गया है विरोधम अकंप्यम कि बार बार तुम समझते की बात क्यों उठा रहे हो तेरे को याद नहीं है क्या अरे संबंध भाष्य में भी खूब शास्त्रार्थ करके समझाया हैं? पहला मंत्र में भी बताया दिया धनादि से दूर रहो कहा है तो धन के बिना कर्म नहीं हो सकता तो ऐसी स्थिति में समुच्चय की बात क्यों उठा रहे हो ज्ञान और कर्म का विरोध हिमालय पर्वत के समान अडिग है अकंप्य है यह यथोक बात क्या तुम स्मरण नहीं आ रहा है अभी भी, भी? न स्मृति भूल गया इतना जल्दी एक हफ्ता हुआ मुश्किल से न स्मर से क्यों भूल रहे यहाँ भी उक्तम यहां पर भी कहा है यो हिज्वे सर्म गुरु इस मंत्र में भी कहा है जो जीने की इच्छा करता है वो कर्म करे जो मरने की इच्छा करता है वो गना करे। सन्यासी मरने की इच्छा करता है क्या, सन्यासी तो मरने की इच्छा नहीं करता है अभी हाथी आज भाग जाएंगे आज सन्यासी छोड़ छाड़ करके लंगोटी कमोटे तो सब छोड़ के भागेंगे कहते वास्तव है उसका मृत्यु का भी इच्छा नहीं है जीने का भी इच्छा नहीं मोक्ष की इच्छा किंतु मुमुक्षा परिषद आपका शाखा के देंगे ईश्वरवास मिधन सर्वम तेरह वंचिता महागृधक और तला मंत्र में साफ है कर्म का साधन धन का निषेध हो गया ईश्वरवास विधान सर्व न के द्वारा यह सब जो उसी दृष्टि से देखते हुए उस स्वयं के द्वारा करनी चाहिए और किसका धन धन है ये किसका आकांक्षा नहीं, नहीं करनी चाहिए यह कह करके साफ साफ यहाँ पर भी कर्म और कर्म साधन का निषेध हो गया है न जीवित मरणे वा गृिम खुर्वी तारण्यपदम ततो न सन्यास शासनात। सन्यास शासनात। इती सन्यास इति इति ये सब आया हुआ है आपका नीचे दिया कहा समझाते हुए वचनम संवादिति न्यास एव अति आगे उसका एक और टुकड़ा देगा न्यासरेन्यासी ने क्या कहा न जीवित मरणे व्यान में ना मरने के प्रति कोई आकांक्षा होनी चाहिए जीने की भी इच्छा मत करो मरने की भी इच्छा नहीं करना ये क्या नहीं कहा मरने क्यों चाहूंगा न जीने की इच्छा करना है न मरने की इच्छा करना है दोनों प्राण कर छोड़ दो अरण्य कहा जाना चाहिए जंगल चले जाओ जंगल का मतलब क्या होता है पेड़ों का बीच में जाोड़ा है सब भयंकर वहां है? कहते नहीं नहीं जन संकीर्णम स्त्री जन असंकीर्ण आश्रम ई याद गच्छेद स्त्री और फालतू दुनिया से भीड़ भड़क ना हो ऐसा एकांशांत आश्रम में जाकर रहो ये है। आनगिरी में ना अरण्यम याद कर कर रहे हैं यह आप पहले देख लीजिए टीका को कर्तृत्व अध्यास आश्रम कर्मा शुद्धत्व अकर्तृत्वादि ज्ञानी न उपमृद्य अध्यास का आश्रय है कर्म और शुद्धत्व कर्तृत्वादि ज्ञान के द्वारा वह नष्ट हो जाएगा ना इसे कर्म और ज्ञान का विरोध है है्रंथे यथोक्तम इस प्रकार से संबंध भाष्य ग्रंथ में अनुबंध में हमने बता दिया है सह अन विरोधम किन्द स्मरसी ये निकादी कल्पेश मंत्र लिंगा दपी इस प्रकार से मैंने इन दोनों जिस्सा अवस्था नहीं होता यह बात विरोध है यह हमने पहले बता चुका हूं क्या तुम्हें याद नहीं है फिर भी तुम बार बार एकाधिकारत्व की शंगा करते रहते हो कल्पना करते रहते हो और यह मंत्र भी स्वलिंग हेतु है प्रमाण है क्या है ते और भिन्ना अधिकार तुम उन दोनों मेरे ज्ञान और कर्म का भिन्न भिन्न पुरुषों को अधिकार है यह बात प्रतीत हो रहा है जीविशो रागिना कर्मविधम सर्व ईश्वर एवं यदि त्यागो त्यागोवीद देखो जीजा की इच्छा जीने की इच्छा रखने वाले जो रागी है उनको कर्म विधान किया और सर्वम ईश्वर एवं यदि ज्ञानवधे ज्ञान पर त्यागोवीत त्याग विधान किया किंच धन संपन्न से कर्म नहीं अधिकार है और दूसरी धन संपन्न ही व्यक्ति कर्म अधिकार होता है प्रथम मंत्रार्थाधिकारिण धनाकांक्षा निषेधे न प्रथम मंत्रार्थ के अधिकारी जो पुरुष है उसे धनाकांक्षा ही निषेध कर दिया तो कर्माधिकार निषेध प्रतीत है कर्माधिकार निषेध स्वतः प्रतीत हो गया जीवा ही कर्माधिकारिण न ज्ञानाधिकारण इत्य प्रमाण माह और जीवा भी कर्माधिकारी को ही होता है ज्ञानाधिकारी को जीने की इच्छा नहीं न मरने की इच्छा इस पर टिप्पण बड़ा सुंदर करते हैं ऐसे कैसे करियो जीने की इच्छा तो सन्यासी को भी होता है और सौ साल जियो एक मंडलेश्वर जी को कुछ लोगों ने सलाह दिया महाराज आप बूढ़े हो गए हैं लगभग अस्सी हो रहे हो तो उत्तराधिकारी बना दो तो पापा क्या कहते हो कि कार्यक्रम में फिर बाली तो कुछ नहीं बोला सुनते रहे उसके तो बाद कार्यक्रम होते ही आश्रमों में बड़े बड़े तो जब भीड़ भड़ा सारे भगत जगत दुनिया भर से महात्मा है तो बोलता है मैं गारंटी से सौ साल जीऊंगा इसे उसे पहले कोई स्वप्न में भी किसी उत्तराधिकारी को सोचना नहीं खुलम खुला बोला और सात साल बाद मर गया में खत्म एक डायलॉग मारा शरण में खत्म हो गया बिना बक्ता ने बनाए मर गया तो इसीलिए ये सब जो है जिजी विषय सन्यासी को क्यों नहीं है सौ साल पूरा जिसने की गारंटी वो कह रहा है मैं सौ साल जिऊंगा जीवंगा हाँ पूरी गारंटी जो उन्होंने कहा कल का भरोसा को <laughs> गारंटी दे रहे पर कुल बहुत सीधा हंसी कहते हैं दूसरों को उपदेश दे रहे जवान फट निकल जाता है खुद की जिंदगी में घटता कुछ नहीं है इसलिए कहते हैं कि देखो देख कर बड़ा सुंदर संग इसलिए कह मजाक उड़ा रहे हैं ज्ञानवान अ कर्मा सै किी नहीं ज्ञान भी मर्त ज्ञानवान मरने की इच्छा नहीं करता है यही तो पलायन पलायम कदाचि कदाचित असौ ईछते को देख करके तो कर तक सिद्धांति मंत्र दिया नहीं, नहीं। यह सच्चा सन्यासी ने ढोंगी सन्यासी <laughs> सच्चा सन्यासी ने मरने की इच्छा करता है न जीने की इच्छा करता न जीवित मरने वादि जीने में में या मरने आकांक्षा नहीं करनी चाहिए और सकल भोग को त्याग करता होगा ऐसे आश्रम में जाओ जिस आश्रम में स्त्रियों का आवागमन नहीं है और भीड़ भड़क भगत जगत दुनिया भर ड्रामाबाजी नहीं होता है जितने लोग आएंगे जाएंगे उतनी ही ज्यादा आपका जो मन खराब होते रहेगा लोग आएंगे दशा भी देते रहेंगे प्रणाम भी करते रहेंगे आपके अहंकार बढ़ते रहेगा हाँ मैं महान महासाधु हूँ सब मेरे को पूछते हैं जो भी आते आश्रम में मेरे को प्रणाम करते हैं और अहंकार पड़ेगा इसलिए कहते ऐसे आश्रम जाओ जहा स्त्री और जन्म से असंख्य स्त्री और जन से असंख्य <स्थवोगता> इसलिए मशीनरियों में तो फायदा नहीं जाने का वहां तो भीड़ी भीड़ होते रहता है एक विवाद कैंप एक विवाद कैम्प कैंपर कैम्प होते रहता है हमारे योगा आश्रम में पर योगा कौर्स, एक रसाल भर कोर्स होते थे योगा कोर्स एक कोर्स बहुत कोर्स दुनिया भर कोर्स तो भीड़ी भीड़ हमेशा पांच सौ छह सौ से कम लोग रहते नहीं मुश्किल से होली होली के वो दिनों में एक दो दिन जो आश्रम के लोग उतरे रहते करीब सौ बाहर के नहीं होते ने तो साल भर फीड़ी जो आएंगे महाराज महाराज महाराज चढ़ाते रहें। लगे रहेंगे विवेक भी नहीं हो पाता जैसे हिंदू विरोचन का विवेक नहीं हुआ दृष्टांतों से भी वैसे वहाँ विवेक होता नहीं सुनते रहते वेदांत एक दूसरे तो बाहर आते ही दरवाजे बाहर आते ही लोगों प्रणाम लेने जाते और उसी भी मुह में पड़ जाते स्त्री और जन से असंकीर्णम आश्रम याद वा मंत्र में जो इती पदम वेदशास्त्र स्थिति वेद उसकी भी अर्थ कर रहे वेद शास्त्र स्थिति तथो अरण्यवासोपलक्षिता संयासा न पुनरिया मैंने कर्म श्रद्धया न प्रत्यावृत्ति कुरिया से वापस कर श्रद्धा वा करके बैक में गाड़ी नहीं चलाना गृहस्थी में नहीं आ जाना गृह में नहीं आने का पुनर्याद वहां गए तो गए सन्यासी हो गए तो न पुनर पुनर्याद कर्म श्रद्धा न प्रत्यावृत्ति को याद कर्म दोबारा श्रद्धा हो जाए और वापस लौट गए गृहस्त आश्रम में ऐसे काम नहीं करना चाहिए प्रकार जीवादी रहित पुरुष सन्यास का विदान किया है फल फल दोनों का का भेद भी आगे कहेंगे कर्माधिकारी तेलोगा अंधेर तम साधिकारी अमृतवाय कल ज्ञा तौमो कहश एक इसलिए फल है भी स्पष्ट है तो मन नहीं पड़ेगातर क्रियापतस्तावृत्ति मार्गेणशना सेग इम दौएंथान इमे कहते कि देखो यह इस संसार में दो ही मार्ग है पंतारो मने मार्गो अनुनिष्क्रांत थो अनुनिष्क्रांत थ्रो माने सृष्टि के पश्चात इस संसार में प्रवृत्त दो मार्ग है अनु माने सृष्टि है पश्चात निष्क्रांत करो मैंने प्रवृत्त दो मार्गो भवतः आपके लिए ही है वो क्रिया पदश्च पुरस्ता पहला क्रिया मार्ग होता है और आगे में जाकर सन्यास मार्ग होता है वो तो कैसा मार्ग है सन्यास मार्ग निवृत्ति मार्गेण्रिश त्याग निवृत्ति मार्ग के द्वारा ऐसा त्रिक संन्यास उत्तर में आता है तय तो सन्यास पद पथ एवं अतिर चेती उन दोनों में से भी सर्वश्रेष्ठ मार्ग कौन सा है तो संस की सर्वश्रेष्ठ मार्ग है क्यों न्यास नारायणी उपनिषद टीका में इतन नईक का फल काम से ज्ञानकर्मो अधिकार प्रतिपत्त उभयोधि या तो की टीका यही है ना जहा अभी छोड़े थे अधिकार्ञान कर्म दोनों का अधिकारी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का फल अलग अलग है आप एक कालावचन एक ही फल की आकांक्षा कर सकते हो तो जिस फल की आकांक्षा करोगे तत्साधन में ही आप अधिकारी हो जाएंगे कौमो आकाश का एकत्री संहण ज्ञान फलम वक्ष्यकाश इत्यादि के द्वारा कारण सहित समस्त अनर्थ का नाश ही ज्ञान का फल बताया है और संसार मंडलांतर्गत देशांतर प्राप्ति आयत्तम हृण गर्भ पद प्राप्ति लक्षण कर्मफलम वक्षती और संसार मंडल के अंतर्गत ही देशांतर प्राप्ति से होने वाला हृण गर्भ प्राप्ति पद प्राप्ति पर्यत रूपा कर्मफल कहा जाता है षद्यम तो प्रार्थना के द्वारा बार की कर रहे हैं ना नारायण उपनिषद विन्नादि प्रमाण कि नारायण नाराणोपनिष्टिया के लिए को दिया। अनु अनुमने पश्चात प्रवृत्ति के अंतर भिन्नाधिकार उभयो संन्यास एवं श्रेष्ठ बहुत भिन्नाधिकारी होने से उन दोनों में से भी संस ही एकमात्र जो भिन्न है वह श्रेष्ठ है यदि पर पुरुषार्थ व्यवधानाद परव क्यों पर संस अत्यंत अव्यवहित साधन है बाकी सब व्यवहित साधन व्यासवाद्यों महा इस विषय में शांतिपर महाभारत शांतिपर उ दो सौ में अध्याय छठा श्लोक को भी भाष्यकार उद्धृत कर रहे हैं यत्र वेदा धर्मो वेद प्रतिष्ठा प्रवृत्तिलक्षण धर्म निवृत्ति पुत्रचारे नि व्यासन वेदाचार्य भगवदा विभागं छर्शिष्याम इस प्रदर्शनों में द्वाभ अथ पंथान अरे भाई पुत्र सुनो शुभदेव को पूरे बोल रहे हैं कौन व्यास जी अपने पुत्रेव को उपदेश देते हुए कहते हैं इस संसार में दो मार्ग है जिसमें वेद पृष्ठा जिन दो मार्गों में वेद का संगल से बात प्रतिष्ठित हो जाता है कौन सा है वो धर्म एक निवृत दूसरा विभावित मने वेदेश प्रकाशित इत्यादि पुत्राये विचार्य निश्चित पुत्र के लिए विचार करके निश्चित सिद्धांत कथन किया कौन व्यास के द्वारा कौन है व्यास व्यास वेदाचार्य के द्वारा भगवान वेदाचार्य व्यास के द्वारा कहा गया है यहाँ पर एक दो तीन टिप्पणी भिन्नाधिकारित तो निश्चित पथोर द्वितम अभानी भिन्नाधिकारित्व तो को मन में निश्चय करके दो मार्गो को उसने कहा है नहीं एक गंत्रपद गये एक गमन करने वाला हो एक अधिकारी होता आधिकारी पर, पर दो मार्ग पर एक गंता एक कालावच्छेदन जा ही नहीं सकता है आप बद्रीनाथ भी जाए मुंबई भी जाए एक साथ जाए एक कालावच्छे जाए ये कभी नहीं हो सकता और विभाग चलियो दर्शिश्याम भाष्यकार स्वयं इस विभाग को और स्पष्ट आगे जाकर विन स्थलों में बताएंगे कहा बताएंगे और टिप्पण कर बता रहे संक्षेपे स्फुट प्रतिपत्त कहा अंध्यादि नव मंत्र भाष्यारंभ है नवे मंत्र का भाष्यारंभ में भी स्पष्ट कहेंगे और अग्रिण इत्यादि अंतिम मंत्र व्याख्यान आवसाने छ अंतिम मंत्र व्याख्यान के भी प्रकरण में कहेंगे दो बार कहेंगे नौ और अठारह निवृत्ति पथ से प्राथमिकत्वेना प्रवृति पथस पूर्व कालिका से प्राथमिका आपने कहा निवृत्ति मार्ग्रेष्ठी है प्राथमिक है तो उसकी अपेक्षा पूर्व क्या होगा प्रवृत्ति मार्ग को पूर्वकालीन कैसे कह सकते हो अभी पुरस्ताश क्या लेना चाहिए तब करें सृष्टि काल अर्थ कैसे निकाल लिया क्योंकि कोशों के आधार पर अमर कोश और मेदनी कोश में ये बात कहा है निकाल आप उत्तरे अमर कोश ऊपरी भास्कर ने लिया उत्तरे उत्कृष्टे नास्कर ने अर्थ क्या किया उत्तरे मार्गे न ऐसा कैसे कर ऊपरी यारूंरी उदीच श्रेष्ठ उत्तर उत्तर दिशा के लिए भी उत्तर होता है उदीची उपर के लिए उत्तर का दिया और श्रेष्ठ तीन में ऊपर उत्तर दिशा और श्रेष्ठ तीन के लिए उत्तर सद प्रयोग होता है ऐसा अमरकोष करते हैं और विश्वकोष में क्या राज्य के हाँ मेदिनी विश्वकोश उत्तर प्रतिवाक्य वाक्य ये उत्तमे अन्यवदिति एक पद बनाओ उसको दूर-दूर उत्तर शब्द प्रतिवाक्य के लिए भी कह सकते हैं मैंने कोई प्रश्न पूछा आप जवाब दे रहे हैं उस जवाब को भी उत्तर संज्ञा होता है ना प्रश्न और उत्तर कह जाता है और उदीची दिशा उत्तर दिशा नॉर्थ और उत्तर श्रेष्ठ इन सभी में लिंग क्या निर्णय होगा जिसका विशेषण बन रहे हो वो विशेष का जैसा लिंग होगा वैसे इनका लिंग हो जाएगा अन्य माने लिंग हमेशा अन्य के सदृश के अनुसार होगा इस प्रकार से विश्वकोष में भी कहा इसे भाष्यकार ने यह उत्तर शब्द श्रेष्ठ किया संसरेसा मंत्र में था उस कर, क्या कर दिया श्रेष्ठ कर दिया भाषाकार ने वह कोई गलत नहीं है संयास पथेव अत्युत्कृष्टम नुकृ। श्रेष्ठम भवती वह गलत नहीं है इस प्रकार से कह दिया गया पथोर दृत्य हेतु आविष्को थी यदि द्वापी सृष्टिया सहैव न प्रवृतौ कु अनु ये नाम इतिय अयम हेतु भिन्नादि कार्य दोनों के दोनों सृष्टि के आदि काल में एक साथ प्रवृत्त नहीं हुआ पहला निवृत्ति मार्ग शुरू हुआ जिन जिन को पैदा किया पहले मानस पुत्र पैदा करते ब्रह्मा ने नारद आदि को और नारद जी से करते गए दस मानस पुत्र पैदा कर दिया सात को सन्यासी बना दिया उपदेश दे दिया प्रमुख ज्ञान फिर दस हजार बनाया ब्रह्मा ने उनको भी उपदेश दे दिया अब हाँ को देखकर बड़ा नाराज़ तो देख देख तो संसार चलेगा तुम जो है तीन मूर्त से ज्यादा जगह नहीं रह सकोगे उपदेश तो क्या देगा तो नहीं बहुत अच्छा हो गया संत के स्वभाव अच्छा होगा पिताजी आपने ले लिया। आप तो एक जगह बैठ के कुछ लोग कल्याण करता था घूमते फिरते सबका कल्याण करते भी वरदान हो गया सारा संसार कल्याण करते रहे लोग कल्याण आर्थिक प्रवृत्ति की मिलता है कि पहला था तो बाजी हुई है तो कहते बात सही है तथा तो ही आदि कृतयुगे इस समस्या क्या है इसलिए हमें क्या मानना भिन्नाधिकार मुख्य हेतु कौन पहला कौन बाद में झगड़े में पद पढ़ो संले गृह पहले कृतयुगे कृत कृत्या मार्ग अधिकार क्योंकि कृतयुग में क्या होता है सब कृतिक होते हैं सब निवृत्ति मार्ग वाले अधिकारी पैदा हुआ करते हैं कर्माधिकारण स्पष्ट महाभारत आदमी पत्रेता के क्रिकारी पैदा होते हैं ऐसे भी में कहा गया है यहाँ भी इहाँ पर ईशाइयादान उपदेश अकर्मोपदेश कर्मोपदेश बलवीय निवृत्ति मगसृष्टिया सहव प्रवृत्त अभी एक दीखा एकाधिकारित्वृत्ति तो हो तो समस्या होती एक साथ प्रवृत्ति के साथ प्रवृत्त हुआ होता तो एक ही अधिकारी दोनों करता हुआ होगा शुरू में यह आशंका हो सकती है और लेकिन एक सत्र नास्ती पर विरोधी मार्ग होने के एक मार्ग मार दूसरी होनी चाहिए लेकिन दोनों मार्ग समाज संसार में चल रहे बोल रहे हो आप दोनों चल भी रहे हैं दिखाई दे रहा तो कैसा हो सकता है इसकी व्यवस्था तभी होगी ये दोनों विरोधी मार्ग होने के बावजूद भी एक साथ विरोधी मार्ग रह सकते हैं क्योंकि इनके अधिकारी भिन्न-भिन्न हैं। अधिकारी भेद के बिना प्रश्नों का व्यवस्था दे नहीं सकते हैं भिन्नाधिकारियुक्त ही फलभेद संभव है ना फलातिरिकाधना के संयास अतिरिक्त परम इत्यादि इसके पर क्या है वो परम का अव्यवदान है ये दिया। का दिया परम पुरुषार्थ अत्यंत सही होने से श्रेष्ठतम साधन है सन्यास और बाकी सब परम पुरुषार्थ के मोक्ष के प्रति भी प्रकृष्ट साधन होने के नाते है वह निगौ है एक आदिया